श्री विष्णु शंकर ओजस्तेजो प्रकाशात्मा विष्णुसहस्रनामस्त्र ओजस्तेजो ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्मा मंत्राथुर्भास्वरद्युतिजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्ता मंत्रह, स्पष्टाक्षर मंत्र चंद्रांशु भास्करुतिज प्राणबल तेज शौरदुणा दुतिदी त्यती ओजस्तेजोद्युतिधर अथवा इति ओजस्तेजदा इति भगवत भगवतवनाद द्युतिम ज्ञानलक्षणाम दीप्तिम धारियती श्रुतिधर है ओज प्राण और बल को तेज शूर वीरता आदि गुणों को तथा द्युति दीप्ति अर्थात कांति को कहते हैं भगवान उन्हें धारण करते हैं इसीलिए वे ओजस्तेजो द्व्युतिधर कहलाते हैं अथवा मैं बलवानों का बल हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ भगवान के इन वचनों के अनुसार ओज और तेज ये दो नाम है ज्ञान स्वरूप दीप्य को धारण करते हैं इसलिए द्वितीय धर्म है प्रकाश स्वरूप आत्मा यश सब आत्मा, जिनका आत्मा प्रकाश स्वरूप है वे भगवान प्रकाश आत्मा कहलाते हैं सवित्रादि विभूति विश्व प्रतापयती थी प्रतापन सविता अर्थात आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करते हैं इसलिए प्रतापवान है धर्म ज्ञान वैराग्यादि भी रूपे रिद्धः धर्म ज्ञान और वैराग्यादि से संपन्न होने के कारण ऋद्ध है स्पष्ट बुदाव ओंकार लक्षणम अक्षरम अति स्पष्टाक्षर है भगवान का ओंकार रूप अक्षर स्पष्ट अर्थात उदात्त है इसलिए वे स्पष्टाक्षर इस हैं ऋग्यजु शाम लक्षण मंत्र मंत्रबोध्यवाद वा मंत्र भगवान साक्षात ऋक् शाम और यजुरूप मंत्र हैं अथवा मंत्रों से जानने योग्य होने के कारण मंत्र है संसार ताप ताप तापित तापतिमा चेतसा चंद्रांशा चंद्रांश हो रूप सूर्य के ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले हैं इसलिए चंद्रांशु है भास्कर द्वितीय साधम्याद भास्कर भास्कर्युति भास्कर दुति, भास्कर दुति अर्थात सूर्य के तेज के समान धर्म वाले होने के कारण भास्कर दुति है अमृतांश उभव भानु सश विंदु सुर औषधम जगत सेम पराक्रम अमृतांशुद्भव भानु शश विंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेम पराक्रम मध्यमें पयो निधाचंद्रस् उदो यहाँ सह अमृतांशोद्भव अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय अमृतान्सु चंद्रमा की उत्पत्ति जिन कारण रूप परमात्मा से हुई थी वे भगवान अमृतांशुद्भव है भातीति भानु तमेवतु सर्वुते भासित होने के कारण भानु है श्रुति कहती है उसी के भासित होने पर सब भासते हैं शस इव बिंदुर्लाक्षनम सेुश्चंद्र तत्नातीसबिंदु पुष्णामि चौषधि ही सर्वाह सोमो इति भगवत वचनात् शश अर्थात खरगोश के समान जिसमें बिंदु अर्थात चिन्ह है उस चंद्रमा का नाम शशबिंदु है उसके समान संपूर्ण प्रजा का पोषण करते हैं इसलिए शशबिंदु है भगवान का वचन है मैं रसस्वरूप चंद्रमा होकर सब औषधियों का पोषण करता हूँ सुरण देवानाम शोभनदातृण्वर है सुरेश्वर है सुरों अर्थात देवताओं और शुभदाताओं के ईश्वर होने के कारण सुरेश्वर है संसार रोग भेषजत्वाद औषधम संसार रोग का औसध होने के कारण औषध है समुत्तारण जगता हेतुवाद असमभेद वा सेतुवद् वर्णाश्रमादीना जगतह सेतु ऐसा सेतु विधरण ऐसा लोकाना असंभेदा श्रुते है संसार को पार करने के हेतु होने के तथा सेतु के समान वर्ण वर्णाश्रमों के असंभेद अर्थात परस्पर न मिलने के कारण होने से जगत सेतु है श्रुति कहती है कि इन लोकों के पारस्परिक असंभेद न मिलने के लिए वही इनको धारण करने वाला सेतु है सत्या अवितथा धर्मा ज्ञानाद गुण पराक्रमश्च यधर्म पराक्रमः जिनके धर्म ज्ञानादिगुण और पराक्रम सत्य है मिथ्या नहीं है वे भगवान सत्यधर्म पराक्रम हैं भूत भव्य ूतभ्यभवन्नाथ पवन पावन नल कामकाम प्रभु भूतभवन्नाथ पवन पावन कामकृत काम काम काम प्रभु भूत भव्य भूतभव्यवता भूतग्राण नाथ तैरियाच्यते तानुपतपति तेषाष्टे मिष्टे भूतभव्य वा भूत भव्य भवन भूत भव्य अर्थ भविष्य और भवत अर्थात वर्तमान प्राणियों के नाथ हैं उनसे याचना किए जाते हैं उन्हें ताप देते हैं उनके ईश्वर हैं अथवा उनका शासन करते हैं इसलिए भूत भव्य भवन नाथ हैं पवत इति पवन पवन पवतामस्मि इति भगवत भगवनाथ पवित्र कहते हैं इसलिए पवन है भगवान का वचन है पवित्र करने वालों में मैं पाव पवन हूँ पावयती पावन भीषात्मातः पवते श्रुते है। चलाते हैं इसलिए पावन है जैसा कि श्रुति कहती है इसके भय से वायु चलता है अनान प्राणान आत्मत्वेन लातीति जीवः आत्म लाती थी जीव अन गाचिन पुर्वाद वा अगंधमरसम श्रुते न अल पर्याप्तमस्य विद्यत विद्यत वनल अन अर्थात प्राणों को आत्मभाव से ग्रहण करता है इसलिए इसलिए जीव का नाम अनल है अथवा नयर नैर्वक गंधवाचक रण धातु से अनल रूप बनता है अतः अगंध है अरस है इत्यादि श्रुति के अनुसार गंधहीन होने के कारण परमात्मा का नाम अनल है अथवा भगवान का अलम अर्थात पर्याप्त भाव अंत नहीं है इसलिए वे अन हैं कामान हंति मुक्षुण भक्ता नाम, हिंसका चेत का मोक्ष कामी भक्तजनों तथा हिंसकों की कामनाओं को नष्ट कर देते हैं इसलिए काम है सात्विका नाम कामान करोती कामकृत काम प्रद्युमन तय जनकवाद वा सात्विक भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं इसलिए कामकृत हैं अथवा काम, है। काम प्रद्युम्न को कहते हैं उनके जनक होने के कारण कामकृत हैं कामान त्रिंथती कामकृत इस व्युत्पत्ति के अनुसार कामनाओं को काटते हैं इसलिए कामकृत हैं ऐसा अर्थ भी है अभिरूप अभिरूपतम कांत अत्यंत रूपवान है इसलिए कांत है काम्यते पुरुषार्था भी काक्षी भीरिति काम पुरुषार्थ की आकांक्षा वालों से कामना किए जाते हैं इसलिए काम है क का अर्थात ब्रह्मा अर्थात विष्णु म अर्थात महादेव इस विग्रह के अनुसार त्रिदेव रूप होने से भी भगवान काम है भक्तिभ्यः कामान प्रकर्षेण ददाती थी काम प्रद भक्तों को प्रकर्षता से उनकी कामना की हुई वस्तुएं देते हैं इसलिए काम प्रद हैं प्रकर्षेण भवनात् प्रभु प्रकर्ष अर्थात अतिशयता से है इसलिए प्रभु हैं युगा युगावर्तो महाशनः अदृश्यो व्यक्तूप्रजित नंदजीत युगा युगवर्त नएक महाशन अदृश्य अव्यक्तूप सहस्रजित युगा कर्तित्वाद् युगा आदि युगानामादिंभ करोती युगा, करो युगा कालभेद के कर्ता होने के कारण युगात है अथवा युगादि का आरंभ करते हैं इसलिए युगाधिकृत है ये नामनाम तृतीयम शतम विवृतम जहाँ तक नाम के तीसरे शतक का विवरण हुआ कालात्मनेती युगा कृतादीन आवर्तयति कालामने युगवर्तः काल रूप से सतयुग आदि युगों का आवर्तन करते हैं इसलिए युगावर्त है एक मैं नह्विर्मा बहिर्माया माया बहतीति नैक मय नोपो इति नकार लोपो न यकार अनुबंधरहित नकार से प्रति धवाचिनों विद्यमान जिनकी एक ही माया नहीं है बल्कि जो अनेकों मायाओं को धारण करते हैं वे भगवान नेक माया है नलोपो लोपो नय इस पाणिनी सूत्र से यहां नकार का लोप नहीं होता क्योंकि अकारानुबंधते रहित न भी प्रतिषेध अर्थ में होता है महद सनमस्येति थी कल्पांत सर्वग्रसनाथ कल्पांत में सबको ग्रस लेते हैं इसलिए भगवान का महान असन भोजन है अत वे महासन कहलाते हैं सर्वेश बुद्धिन्द्रियाम अगम्य अदृश्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं इसलिए अदृश्य है स्थूल रूपेण व्यक्त स्वरूप अस्ेति व्यक्तरूप स्वयं प्रकाश मानवाद योगी नाम व्यक्तरूप इति स्थूल रूप से भगवान का स्वरूप व्यक्त है इसलिए वे व्यक्तरूप है अथवा अच्छा स्वयं प्रकाश होने से योगियों के लिए व्यक्तरूप है सुरारीणाम सहस्त्राण युद्धे जयती थी सहस्त्रजीत युद्ध में देव शत्रुओं को जीतते हैं इसलिए सहस्त्रजीत है सर्वाणि भूतानी युद्ध क्रीडादिषु सर्वा सर्वत्रचिंत्यशक्तया जयती थी अनंतजित अचिंत्यशक्ति होने के कारण युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतते हैं इसलिए अनंतजित है इष्ट विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नव चो वृष क्रोधा क्रोध कृत्कर्ता इष्टः इशिष्ट शिष्टे शिखंडी नहुश वृष क्रोधा क्रोधकृतर्ता विश्वबा महीधर है परमांदात्मक प्रिय इष्टः यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः परमानंद स्वरूप होने के कारण प्रिय है इसलिए इष्ट है अथवा यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं इसलिए इष्ट है सर्वेश अंतरयामी अविशिष्ट सबके अंतयामी होने से अविशिष्ट हैं शिष्टा विदुषाइष्ट शिष्टे शिष्टाइष्ट अेवा प्रियो ही ज्ञानो अहम हम सच मम इति भगवत वतना शिष्टिष्ट पूजित इतिवा विष्टेष्ट शिष्ट अर्थात विद्वानों के इष्ट हैं इसलिए शिष्टेष्ट हैं अथवा भगवान के शिष्टजन अर्थात इष्ट अर्थात प्रिय हैं इसलिए वे शिष्टेष्ट हैं जैसा कि भगवान ने कहा है मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है अथवा शिष्टों से इष्ट अर्थात पूजित होने के कारण श्रेष्ट है शिखंड कलापोल कलापोलंकारोति शिखंडी य तो गोपवेशधर शिखंड अर्थात कलाप अर्थात मोर पंख भगवान का शिरोभूषण है अतः वे शिखंडी हैं क्योंकि वे गोपवेशधारी हुए थे नह्यती भूतानी माया तो नहुष ण नह बधने भू को माया से नद्ध करते बांधते हैं इसलिए नहुष है ऋ नह ध बांधने अर्थ में है कामानाम काम वर्षाण्वृष्ण वृषो हि भगवान्धर्म स्मृतोकेश भारत पदाख्या नैघटक पदाख्यानि मृतमुत्तम महाभारते कामनाओं की वर्षा करने के कारण धर्म को वृक्ष कहते हैं महाभारत में कहा है हे भारत लोकों में निघंटु निघंटुकी पदाख्याति के अनुसार भगवान धर्म को वृक्ष कहते हैं अतः मुझे भी उत्तम वृक्ष ही जान साधु नाम क्रोधम हंती क्रोधा साधुओं का क्रोध नष्ट कर देते हैं इसलिए क्रोधा है असाधुषु क्रोधम करोती क्रोधकृत असाधुओं पर क्रोध करते हैं इसलिए क्रोधकृत है क्रियत इति कर्म जगतस्य कर्ता यो वै बाकतेस पुरुषाण कर्ता यस्य यम स वेदित श्रुते है जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं इस प्रकार जगत कर्म है और भगवान उसके करता हैं जैसा कि श्रुति कहती है हे बाला के इन पुरुषों का जो करने वाला है अथवा जिसके ये सब कर्म हैं, उसे जानना चाहिए क्रोध कृताम दैत्यादि नाम कर्ता छेदक इत्येकम व अथवा क्रोध करने वाले दैत्यादिकों के कर्तन करने वाले हैं इसलिए क्रोधकृत कर्ता यह एक ही नाम है विश्वसाम विश्व बाहवोश्येति विस्वत बाहवोश्येति वाह विश्व बाहु विश्व विश्वतो बाहु इति सबके आलम्बन आश्रय स्थान होने के कारण यह सभी भगवान के बाहु है इसलिए अथवा उनके बाहू सब ओर है इसलिए विश्वतो इस तो विश्व बाहु इस श्रुति के अनुसार वे विश्वबाहु हैं महिम पूजाम धरणिम व धरती महीीधर मही, मही पूजा या पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए महीधर हैं अच्युत प्रथि प्राण प्राणदो वास्वाज अमधिष्ठान अप्रमत् प्रतिष्ठि अच्त प्रथि प्राण प्राणद वास्वाज अपाम निधि अधिष्ठान अप्रमत् प्रतिष्ठि भाव विकार सदभाविकारहित्वाद अच्युत शाश्वतम शिवमच्युतमति श्रुते छह भाव विकारों से रहित होने के कारण अच्युत है श्रुति कहती है शाश्वत शिव और अच्युत है जगद उत्पत्तियादि कर्म भी प्रख्यात प्रथि जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण प्रसिद्ध है इसलिए प्रथित है सूत्रात्मना प्रजा प्राणयती प्राण प्राणो व अहमत्मी बहवृचा रण्यगर्भरूप से प्रजा को जीवन देते हैं इसलिए प्राण है इस विषय में अथवा मैं प्राण हूँ यह बहृच श्रुति प्रमाण है सुनाराम सुना च प्राण बलम ददाति द्यति वेति प्राणद देवताओं और दैत्यों को क्रमशः प्राण अर्थात बल देते या नष्ट करते हैं इसलिए प्राणद है अदित्याम कश्यपाद वासवस्यानुजो जात इति वासवानुज है वामनावतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से वासव अर्थात इंद्र के अनुज रूप से उत्पन्न हुए थे इसलिए वास्वानुज है आपो यत्र निधीयते सह अपाम निधि सरसामस्मि सरसास्म इति भगवत वचनाद जिसमें अप अर्थात जल एकत्रित रहता है उस समुद्र को अपाम निधि कहते हैं सरों में मैं सागर हूँ इस भगवान के वचनानुसार समुद्र भगवान की विभूति होने के कारण उनका नाम अपाम निधि है अति भूता भूतनी उपाद ब्रह्मेति इति सर्वूतानीति भगवत्वना उपादान कारण भगवत रूप से सब भूत ब्रह्म में स्थित है इसलिए वह अधिष्ठान है जैसा कि भगवान कहते हैं सब सवभूत मुझी में स्थित है अधिकारीभ्य कर्नुप फल प्रयक्ष म अप्रमत् अधिकारियों को उनके कर्मानुसार फल देते हुए कभी प्रमाद अर्थात चूक नहीं करते इसलिए अप्रमत्त है फे महिमनी स्थित प्रतिष्ठि स भगवह कस्मिन प्रतिष्ठत इति महिमनीति है अपनी महिमा में स्थित है इसलिए प्रतिष्ठित है श्रुति कहती है भगवान वह किसमें स्थित है अपनी महिमा में स्कंद स्कंदधरोु वरदो धरः वायुवाहन वासुदेव बृहद्भादेवर स्कंदधर धुर्द वायुवाहन वासुदेव बृहद्भादेव मृतरूपेण गच्छति गायुपेण शोषियती थी वह स्कंद स्कंदन करते हैं अर्थात अमृत रूप से बहते सुखाते हैं इसलिए स्कंद है स्कंदम धर्मपथम धार्यती थी स्कंदर है स्कंद अर्थात धर्मवार को धारण करते हैं इसलिए स्कंदधधर है धुरम वहति समस्त भूत जन्मादि लक्षणामि धुर्य समस्त भूतों के जन्मादि रूप धूर अर्थात भोजे को बोझे को धारण करते हैं इसलिए धुर्य है अभिमतान्वरा ददाती वरम गाम दक्षिणा ददाती रूपे वा वरद गौरवे वर इति श्रुते हैं इक्षित वर देते हैं अथवा यजमान रूप से दक्षिणा में वर अर्थात गौ देते हैं इसलिए वरद हैं इति श्रुति कहती है गौ ही वर है मरुतः सप्त आवाहना आवाहा दीन वाह्यतिथि वायुवाहन आवह आदि साथ वायुओं को चलाते हैं इसलिए वायुवाहन हैं आवह प्रवह अनुवह सम विवह परावह और परिवह ये वायु के साथ भेद है इनमें से मेघ और पृथ्वी के बीच में आवह मेघ और सूर्य के बीच में प्रवह सूर्य और चंद्र के बीच में अनुवह चंद्र और नक्षत्रों के बीच में संवह नक्षत्रों और ग्रहों के बीच में विवह, ग्रहों और सप्तर्षियों के बीच में परावह तथा सप्तर्षियों और ध्रुव के बीच में परिवह रहता है वसती वासयती आच्छादयती सर्वमिति वासु दीप्यती क्रीड़ते विजिगीसते व्यवहरती द्योतते स्तूयते गछती वादेव वासुश्चा देवेति वासुदेव छादयामे जगत्सर्व भूत सूर्यसुभूता वासुदेवस्तः स्मृत वास्वूता वासुवादेव्योनी वासुदेव तथो वेद्य उद्योगपर्वणे वसते हैं अथवा सबको वासित वासी आछादित करते हैं इसलिए वासु है तथा तो दिव्यते अर्थात क्रीड़ा करते जीतने की इच्छा करते व्यवहार करते प्रकाशित होते स्तुति किए जाते अथवा जाते हैं इसलिए देव है इस प्रकार जो वासु भी है और देव भी है वे भगवान वासुदेव है यथा मैं सूर्य के समान होकर अपने किरणों से संपूर्ण जगत को ढक लेता हूं तथा तो समस्त भूतों का निवास स्थान भी हूँ इसलिए वासुदेव कहलाता हूँ तथा उद्योग पर्वण पर्व में कहा है समस्त प्राणियों को बसाने से वसुरूप होने से और देवताओं का उद्भव स्थान होने से भगवान को वासुदेव जानना चाहिए सर्वत्र च वसत वै यत ततः स वासुदेवेति विद्भि परिपठ्यते सर्वाणि तत्र भूतानि भूतानी बसंति परमात्म भूतर्वात्मा वातुदेव स्तः स्मृत विष्णुपुराणे विष्णुपुराण में कहा है वह परमात्मा इस संपूर्ण लोक में सर्वत्र सब वस्तुओं में बसता है इसलिए विद्वज्जन उसे वासुदेव कहते हैं सब भूत उस परमात्मा में बसते हैं तथा सब भूतों में वह सर्वात्मा बजता है इसलिए वह वासुदेव कहलाता है बृहन्तो भानवो यस चंद्र गामिनः तैर विश्व भाष्यति यह सबृहद भानु रुच्यते जिसके सूर्य और चंद्रमा आदि में जाने वाली अति बृहत महान भानु अर्थात किरणें हैं और जो उन किरणों से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वह परमात्मा बृहद भानु कहलाता है आदि कारण स चासौ देशे गुणवान द्योतनादिगुणव सबके आदि अर्थात कारण है और देव भी है इसलिए आदि देव है अथवा द्योतन प्रकाशन आदिगुण वाले होने से ही देव है नाम पुराण धारणा पुरंदर वाचम यम पुरंदर ची पाणीनातना देवशत्रुओं के पुरों अर्थात नगरों का ध्वंस करने के कारण पुरंदर है वाचम यम पुरंदरऊच इस सूत्र से भगवान पाणिनि ने पुरंदर शब्द का निपातन किया है अशु...